जनन योग्य चाहिए और जनन योग्य और अन्य प्रतिथि इच्छा अनुत ये जो जो जो जो। आगे नु उक्त प्रति जनन योग्यता किम अवच्छेद उक्त प्रतीति जनन योग्यता अर्थात यही तात्पर्य तात्पर्य का अवच्छेद क्या होगा तत्प्रतीतिरित तो तो तत्ती इच्छया उच्चरितम तो तो तो ये नया योग का तात्पर्य है तो भाव उच्चरित चेत तो, तो कहेगा न अभ्युत्पन्न उच्चरित वेद वाक्याद अव्याप्त क्योंकि वहाँ तत्प्रतीत इच्छया उच्चरित ये नहीं है नहीं होने से अवच्छेदक नहीं बनेगा मूल में कहा उत प्रति अवच्छेदिका अर्थात योग्यता का अर्थ तात्पर्य जी। तात्पर्य का अवच्छेद को कौन हो जाएगा वो पद अथवा वाक्य में रहने वाला शक्ति वही तात्पर्य का अवच्छेदक बनेगा न शक्ति कर, ये शक्ति अर्थात तात्पर्य का अवच्छेद तात्पर्य बोधन कराने वाला शक्ति दूसरा जो पदार्थ बोधन कराने वाला शक्ति वो अलग है किंतु तात्पर्य को बोधन कराने वाला शक्ति ये शक्ति अलग है किसी शक्ति तो रहेगी क्या दोनों शक्ति तो पद में ही रहेगी पद्म रहेगी ना किंतु अगर आप वाक्य का कहीं करते हैं तात्पर्य तो वहाँ बाक्य में रहेगा जहाँ महावाक्यो में हम लोग तो बहुत सारे वाक्य मिलकर के महावाक्य बनाते हैं वहां बाक्य में तात्पर्य रहेगा तो वो मतलब शक्ति भी फिर वाक्य में रहेगा ठीक टीका में न शक्ति कल्पना गौरव प्रतिति प्रतिथिजन योग्यता का योग्यता इसका अवच्छेदक जो शक्ति अर्थात योग्यता है तात्पर्य तात्पर्य में शक्ति कल्पना करने से गौरव इतने न संख्या सर्व तस्या अस्मते तो वेदांती कहते है, तो हैं हम तो शक्ति को मानते हैं मूल में अस्माक मते सर्वत शक्तिर अवच्छेद न कोप कारण तथा का अवच्छेद का शक्ति ही होगा तथा कारण में शक्ति तो रहेगा ही रहेगा ठीक है पूर्व पृष्ठ में तथा बन्यादि निष्ठ दाह जनकता अवच्छेदिका शक्ति बन्ही में दाहकता रहता है और बन्ही में शक्ति रहेगी इसलिए शक्ति दाहकता दाह का अवच्छेदिका बन जाएगा तो अवच्छेद और अवच्छेद दोनों एक में रहना चाहिए तभी अवच्छेद तो किसका अवच्छेद किस का, का। में रहेगा घट में।, में तो घट में लक्ष्यता घट में घटत्व होने से लक्ष्यता का अवच्छेद बनेगा जैसे और कुठान में अवच्छेद वहाँ क्या है अर्थात वहां अवच्छेद को यह अवच्छेद को थोड़ा अलग तो है वहां तो अच्छी दिखाई न क्रिया कर वहां घटा करके कुछ कह सकते हैं वृक्ष भी जमीन में खड़ा है और कुठार भी मनुष्य हाथ में मनुष्य जमीन में इस प्रकार के कुछ वहां नहीं है उस प्रकार वहां घटा नहीं पाएंगे कारण क्या रेव टीका में अवच्छेदिका शक्ति रेब तथा तो तात्पर्य जनकता जनकता का अवच्छेदिका तात्पर्य निष्ठ शब्द ज्ञान जनकता तात्पर्य ही शब्द ज्ञान का जनक है तभी तात्पर्य में शक्ति रहेगा और तात्पर्य में जनकता रहेगी तात्पर्य में शाब्द ज्ञान जनकता रहेगा और तात्पर्य में शक्ति रहेगा शक्ति इसलिए तात्पर्य शब्द ज्ञान जनकता का अवच्छेदक हो जाएगा न कॉपी विरोध इतना नु तात्साह शाब्द ज्ञान निराश तर अच्छा भाष्य मूल में न देख लेते हैं अस्माक मत सर्व कारणताया शक्ति अवच्छेदक न कॉप दोष है है तो पूरा अभी पूर्व पक्षी कह रहे हैं नन टीका हेतु अगर मानेंगे तो निराशा पर विवरण वाक्य विरोध तात्पर्य ज्ञान शब्द ज्ञान के लिए हेतु नहीं है ऐसे विवरण कार लिखे है तो अभी पूर्व पक्षी कह रहा है, stars, till। ज्ञाना ज्ञाना है।, रहा है।, तो है कि आप तात्पर्य ज्ञान को शब्द ज्ञान में हेतु मानेंगे तो विवरण वाक्य विरोध होगा इत आसंख्य उक्तरित तात्पर्य ज्ञान से शाब्द ज्ञान हेतुत्व सिद्ध हो तात्पर्य ज्ञान शब्द ज्ञान के लिए हेतु है हे। पहले जितना विचार करके सब दिखा दिया होने से तद वाक्यम अन्य था विवरण का जो वाक्य है उसको अन्य प्रकार से व्याख्यान करना चाहिए तो तात्पर्य ज्ञान शब्द ज्ञान में हेतु नहीं होता है तो यहाँ किसी प्रकार के तात्पर्य ज्ञान किसी प्रकार के शब्द ज्ञान में हेतु नहीं होता वहां कुछ विशेषण जोड़ना पड़ेगा नहीं, नहीं कि तात्पर्य ज्ञान मात्र शब्द ज्ञान मात्र प्रति अहेतु इस प्रकार की उनका तात्पर्य वहाँ नहीं है उसको आगे कहते हैं एवं तात्पर्य से तत्प्रतिथि जनकत्व रूप तात्पर्य जो की तत्प्रतीति का जनक है शाब्द ज्ञान जनकत्व सिद्धे ज्ञान का जनक हो गया ये चतुर्थ वर्ण के चतुर्थ वर्ण का अर्थात ब्रह्म सूत्र का चतुर्थ सूत्र तत्व सूत्र में चतुर्थ तत्व समन्वयात अर्थात चतुर्थ सूत्र उसमें तात्पर्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम जो तात्पर्य शाब्द का हेतु नहीं है इस प्रकार की जो वाक्य तत् तो तो प्रतिया उच्चरी तत्व तो रूप तात्पर्य निराकरण परम तत् तो तो प्रतिया उच्चरित्व तो ऐसे तो तो न्यायिक लोग तात्पर्य का अर्थ कहते हैं तो विवरण वाक्य न्यायिकों का जो तात्पर्य का लक्षण है उसका निराकरण करता है टीका में विपक्षीय बाधक माह अगर इसी प्रकार की आप अर्थ नहीं निकालेंगे अर्थात तात्पर्य ज्ञान मात्र को शब्द ज्ञान का हेतु निषेध करेंगे तब तो फिर मूल में कहते हैं अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार व्यर्थ प्रसंग वेदांत का विचार क्यों कहते हैं वेदांत का तात्पर्य का निर्णय करने के लिए तो तात्पर्य निश्चय फलम येदांत विचार्य वेदांत विचार व्यर्थ होगा इसलिए तात्पर्य शाब्द ज्ञान के प्रति हेतु नहीं है ये नहीं कर पाएंगे अगर शब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य हेतु नहीं होता तात्पर्य का निश्चय करने के लिए विचार क्यों करेंगे तो शब्द ज्ञान के लिए हेतु है तभी तो हम तात्पर्य का निश्चय करते है शाब्द ज्ञान होगा पंचदशी का श्लोक है ना वेदांता नवशेषाण आदि मध्यावसान अतः ब्रह्मत्मन्य तात्पर्य धी ही श्रवण भवे तो श्रवण का अर्थ है कि तात्पर्य का निश्चय वेदांता नाम और शेषा नाम शायद सत्रह कुछ श्लोक आएगा ये पंचदेश में प्रथम प्रथम अध्याय आगे तो इसलिए विवरण वाक्य का अर्थ अलग प्रकार से करना पड़ेगा तभी तो आगे कहते हैं तद वाक्यस्य से अस्मदुक्त तात्पर्य निराकरण परत्व अभेद रत्नकृत मतम जो मूल कारण कहे कि विवरण वाक्य न्यायिकों का तात्पर्य का निराकरण करता है तो ये कहते हैं अस्मदुक्त हम जो कहे क्या तात्पर्य निराकरण का तात्पर्य निराकरण इसी प्रकार की है इसमें अभेद रत्नकृत का मत भी कहते हैं वो भी वही कहते हैं अभेद ये अभेद ये आनंद बोध भट्टाचार्य किसी का है ये, ये पता नहीं अभेदरतना। अभेदरतना थीक है हिंदी में लिखे हैं अभेदन रत्न कार अच्छा ठीक है ठीक है नाम जान करोगी क्या होगा हमको <laughs> ज्ञानत्वा न तात्पर्य हेतु इति एवं पर चतुर्थ वर्ण का वाक्य ज्ञान हेतु जो कि यहाँ ये प्रमाण किए अभी कुछ लोग कहते हैं कि तात्पर्य ज्ञान हेतु न शब्द ज्ञानत्वा बच्चे न अर्थात शब्द ज्ञान बच्छे, कौन होगा शब्द ज्ञान कितने शब्द ज्ञान सकल शब्द ज्ञान सकल शब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु न इसी प्रकार की वो कहते हैं अर्थात तात्पर्य ज्ञान किसी भी शब्द ज्ञान के प्रति हेतु नहीं है इसी प्रकार की वो नहीं कहते हैं अर्थात वो जो निषेध करते हैं कहते कहीं विशेष स्थलों में कहते हैं कि तात्पर्य ज्ञान हेतु होगा सकल शब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञानम न हेतु शाब्द ज्ञान तो अवच्छेद सकल शब्द ज्ञान प्रति तात्पर्य ज्ञानम न हेतु इस प्रकार के इति एवं परम की अन्न है चतुर्थवर्णक वाक्य में शाब्द ज्ञानम मात्रम प्रति न हेतु अर्थात सकल शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु है इस प्रकार नहीं है शाब्द ज्ञान विशेष प्रति तो हेतु र तो विशेष शब्द ज्ञान के प्रति हेतु है तो कहाँ उसके मूल में कहते हैं तात्पर्य संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञान विशेष तात्पर्य ज्ञानम हेतु रेव जहाँ तात्पर्य का संशय होता है अथवा तो विपर्य होता है वो उसके बाद जो शब्द ज्ञान होता है वहाँ तो तात्पर्य ज्ञान हेतु है जहाँ कोई संशय विपर्य नहीं है वहाँ तात्पर्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जहाँ तात्पर्य में संशय विपर्य होगा वहाँ तात्पर्य का ज्ञान होना चाहिए जहाँ संशय विपर्य नहीं होगा वहाँ वाक्यो में तात्पर्य रहेगा नहीं रहेगा संशय विपर्य नहीं हुआ किंतु रहेगा किंतु हमको उस तात्पर्य का ज्ञान नहीं होता है क्यों? वहाँ स्वरूप सत्य कारण हो जाएगा जहाँ संशय विपर्य हुआ वहाँ हमको तात्पर्य का ज्ञान होने के बाद शब्द ज्ञान होगा अर्थात तात्पर्यम कारण बनेगा जहाँ संशय विपर्य नहीं हुआ सीधा ज्ञान होता है घटम पश्य हम वहां तात्पर्य कोई निर्णय नहीं करते कहते हैं तो को कोई हमको संशय विपर्य है ही नहीं इसलिए यहाँ तात्पर्य ज्ञान को कारण नहीं बनेगा जहाँ संशय हो जाएगा वहाँ कहेंगे तात्पर्य ज्ञान कारण तात्पर्य को पहले निश्चय करेंगे आगे शब्द बोध होगा उत्तर विशेषे शान विशेष जान हेतु में तेतुश उत्तर शब्द प्रतिपर्युम व्यतिर सिद्ध तो अन्वयतिरक मूलमेदी खाते हैं इद्वाक्यम <strike> <oatmeal> उत अन्य पर जैसे लवणम आनय ये वाक्य लवण क्या है लवणम आनयव आनय ये वाक्य लवण परम ऐसे संशय होने के बाद अथवा तद तो विपर्य तो ये वाक्य तो अर्थात भोजन प्रकरण में बैठने पर भी ये वाक्य तो अश्वपरम विपर्य हो गया इति होने पर तद उत्तर वाक्यर्थ विशेष निश्चय अभी हमको यहाँ क्या लाना चाहिए संशय हो गया संशय होने के बाद जो वाक्यर्थ विशेष का निश्चय होता है वहाँ तात्पर्य निश्चय बिना अनुपत्थेर यहाँ तो पहले तात्पर्य निश्चय करना पड़ेगा भक्ता अभी क्या प्रतीति करवाना चाहते हैं तात्पर्य निश्चय बिना अनुपथेर इसलिए इस संशय विपर्य जहाँ हो गया वहाँ तात्पर्य ज्ञान शब्द ज्ञान के लिए हेतु बनेगा केचि मतन अस्मन्मते स्व अनमति सूचिता मूल में बात शब्द आरंभ किया केचि कैचि कहने का अर्थ तो ग्रंथकार कहते हैं कि हमारा इसमें सहमति नहीं है तद बीज तो ज्ञाने तात्पर्य ज्ञान जन्यता अवच्छेदक शाब्द्ञान करेंगे अथवा तात्पर्य संशय विपरीय उत्तर शाब्द्ञान ये करेंगे तो शब्द ज्ञान के लिए तात्पर्य ज्ञान जन्यता का अवच्छेद तात्पर्य ज्ञान जन्य होता है शब्द ज्ञान जन्यता का अवच्छेद शब्द ज्ञान इस प्रकार की करेंगे तो ये लाघव होगा और अगर आप तात्पर्य संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञानत्व कहेंगे ये शरीरकृत गौरव हो गया तो इसलिए असुरस दिखा करके कहते हैं शब्द ज्ञानत्व अवच्छिन्न प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु संशय विपर्य उत्तर शब्द ज्ञानत्व प्रति इस प्रकार की करने से गौरव होगा तो इस मत में क्या हुआ तो कहेंगे अगर आप तात्पर्य ज्ञान मात्र को शाब्द ज्ञान मात्र के प्रति हेतु मान लें तब तो फिर विवरण वाक्य विरोध होगा कहीं वो जो तात्पर्य को निराकरण किए की तात्पर्य निराकरण किए है ना उस प्रकार के हो जाएगा इसलिए मत को ग्रंथकार नहीं ले रहे हैं तात्पर्य अवधारण कि वेद लोके व एकमेव उत पृथक तात्पर्य का अवधारणा करने का तात्पर्य अवधारण अर्थात उपाय लोक और, तो और वेदे में क्या एक है अथवा अलग अलग इतनी अपेक्षाए तत्पर्य वेदे मीमसपरिशोधित न्यादेव अवधार्यते वेद में मीमांसाशोधित न्याय न्याय अर्थात अधिकरण मीमसा टीका में दे, दे पूजित तो विचार यहाँ एक वार्तिक लगता है मीमांसा शब्द बनाने के लिए जिज्ञासायम ये मान धातु से सन प्रत्यय होता है मान, दा, दा, दा, मान बध दान शान दीर्घ्यास तो मान बध दान शान इस धातु से सन प्रत्यय हो जाएगा जी। और मान के आगे सन हो जाने से अभ्यास में आ जाएगा माँ माँ को हो जाएगा रस होकर के फिर सन्यता से मी हो जाएगा फिर अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा मी मी मान ताप होकर के वार्तिक में क्या किया माने जिज्ञासा ये जो सन प्रत्यय होगा जिज्ञासा अर्थ में है जिज्ञासा विचार इसलिए पूजे तो विचार कहते हैं जिज्ञासा में भी, उस सन भी आ गया। हाँ, वहां तो सन इच्छा अर्थ वहाँ में नहीं है न ये जो मानवदान सन भाथ में नहीं है सन और आगे मानव दीर्घ्या ये हो गया चार पांच सूत्र संख्या आगे है छातु कर्मण समान कर दिया यह धातु अधिकार आरम्भ हुआ और धातु हो विय उसको क्या कहा जाएगा अर्धातु कम शेष इसलिए जो धातु कर्मण से जो सन प्रत्यय होता है वो को है इसलिए उसको हीट होगा किंतु उस सूत्र से पहले जो है वो आर्धात्व नहीं है इसलिए मान बध दान भी उसे जो सन होता है गुप्त वो सब आधात्व को नहीं है, है तो को नहीं, उसको हिट नहीं होता है नहीं तो गुप्त धातु से सन हो जाने से तो वहाँ रूपंदा जुगुप्सा नहीं तो गुप्त धातु ईट विकल्प वाला है उसको हीट होना चाहिए तो इसलिए वहाँ जुगो पीछा होना चाहिए जो तो नहीं होता है वो अर्धातु को नहीं होते हैं वो दो सन अलग है इसलिए वहां सब अर्थ कहते हैं किस किस अर्थ में होगा तीज तीजा मन और गुप गुप निंदा वहा निंदा अर्थ में सन होता है पूजित विचार कहते हैं पूर्वोत्तर भेद द्विविध मीमांसा पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ये दो प्रकार के उस मीमांसा से परिशोधित तो न्याय के अनुसार ही वेद में तात्पर्य का निर्णय होता है न्यायाधेव कहते है एव अवधारण अर्थ में न्याय से ही लोकेतु तो प्रकरण आदि ना लोक में तो प्रकरण दे करके क्या अभी भोजन प्रकरण है अथवा संध्या में है गाय लाने का है वो प्रकरण दे करके टीका में आदि पदे न उपपदादी ग्राह्य लोक प्रकरणीना तो आदि से उपपद अर्थात समीप में और क्या पद है वाक्यशेष इत्यादि ये सब से निर्णय होगा लोक में टीका में लोक वेद ओर विशेषातर आह तात् लोक वेद में और भी विशेष है लौकिना मना अवगता जो लौकिक वाक्य होता है लोक में कोई शब्द प्रयोग करता है वो किसी अन्य उपाय से जान करके फिर कहता है ना, देखा नदी में बन्या आया है आकर के कहता है गंगायाम बन्या तो अभी जो शब्द प्रयोग किया गंगायाम बन्या ये मानंतर गम्य विषय का कथन करता है तो इसलिए अभी जो कथन करता है तो ये अनुवाद करता है वो व्यक्ति देखा जो प्रत्यक्ष से पहले देखा तो ज्ञात का कथन करता है इसलिए अनुवाद लौकिक वाक्य तो सब अनुवाद होते हैं क्योंकि तो से जान करके फिर अपूर्वतया न अनुवादक तुम वेद जो चीज को कहता है वो प्रमाणांतर से अज्ञात होने से अपूर्व होता है इसलिए अनुवादक नहीं है वेद अनुवादक नहीं होता है टीका में लोकवेदयध्ये जो द्वितीय पंक्ति में मूल में कहा तत्र तथा लोक वेद्ये वाक्या अपूर्वता वेदे तो वाक्या अपूर्वता उसका अर्थ कहते हैं मनातरअनगमतया तद वाक्या न अन्वाद तत्व वेदवाक्य जो चीज को कहते हैं वो प्रमाणातर से ज्ञात नहीं है नहीं होने से अनुवाद नहीं है अथ लोक वेद योम्या विशेषाश मूल में तत्र तत्र का अर्थ आगे कहते हैं लोके वेदेच च इसको टीका में कह देते हैं लोके वेदे चेती तत्र पद विवरणम तत्र पद एक पद होगा तत्र पद विवरण ऐसा नहीं लोके वेदे चवरण इसलिए तत्र पद एक पद होगा मूल में ध्यान तत्र तत्र इति यद पदम तस्य विवरणम तो इसलिए तत्र पदम एक है तत्रम पदम विवरण है ना का क्यूँ नहीं होगा तो अभी अभ्य नहीं, नहीं, नहीं, तो नहीं? तो तो नहीं ना अभी तो हम उसका शब्द स्वरूप लेते है तो अर्थ लेने से अभ्य हो जाएगा जहाँ शब्द स्वरूप लेंगे सोम रूपम शब्द से सोम रूपम वहाँ तो अलग अलग है तो शब्द स्वरूप लेने से तो कोई भी शब्द बन जाएंगे धातु भी तो बन जाता है शब्द स्वरूप लेने से तो प्राप्प नहीं होना चाहिए अच्छा मूल में तत्र लोके वेदेच तोके कार्यपराणाम अपि प्रमाण्यम ये प्रभाकर टीका में पहले गाम पशुम पशु इत्यादि का नाम गाम आनय पशु आलो हैत तो ये सब वाक्य कार्य पर कह है सब तिंग साथ है कार्यान्वित स्वार्थे सत्तानाम सत्तानाम नाम कार्यान्वित अर्थ कार्याण अन्वित अर्थ है इसका तो होने से यथा प्रामाण्यम लोक में कार्यान्वित स्वार्थ जो सब पद होगा वो तो प्रमाण है तथा तो सिद्ध वस्तु पर प्रामाण्यम सिद्ध वस्तु पर भी वाक्य प्रमाण होते है जैसे अस्थि उत्तरश्याम दिशा अस्थि उत्तरशि हिमालय नाम नगाधिराज ये वाक्य प्रमाण है ना अप्रमाण है प्रमाण इस है इसमें कोई कार्यपरक वाक्य शब्द नहीं है अस्थि अस्थि कोई कार्यपरक नहीं है यह तो विद्यमान अर्थ है सिद्ध परक वाक्य भी लोक में प्रमाण होते है न तो प्रभाकरण प्राभा कराणाम कार्य कराणाम है प्रभाकर कहता है कि कार्य परक वाक्य प्रमाण है जिस वाक्य में कोई कार्य का निर्देशन नहीं हो रहा है वो वाक्य प्रमाण नहीं है अस्थि घट कह देने से ये प्रमाण नहीं है क्यों श्रोता को ज्ञान नहीं होगा श्रोता कौन है कहेंगे जो शक्ति ग्रहण नहीं किया इस प्रकार कहने से इसलिए कहता है कि क्यूँ शक्ति ग्रहण होता है कार्य वाक्य से इसलिए आगे भी सर्वदा कार्यपरक वाक्य में ही शक्ति रहेगा जहाँ कार्य नहीं है उसको बालक अवस्था में उसमें शक्ति ग्रहण हुआ नहीं इसलिए आगे भी उसको ज्ञान होगा नहीं वह सब है सत्य ग्रहण जिससे हुआ है आगे उसको ज्ञान उसी से होगा कार्य ही शक्ति ग्रहण हुआ है तो कार्यपरक में सर्वदा प्रमाण होगा ड्राइव फिर घट अर्थवाद अच्छा अयम घट तो कहेगा कि अर्थ अध्यय करना मीमांस को कहेंगे पद अध्यार करना तो जो खाली द्वारों, देंगे द्वारा पद अध्यार करेंगे तो केवल वाक्य प्रमाण नहीं होगा अध्ययन करने के लिए जो अभी केय घटा होते हैं जो अध्यय कर दिया है तो फिर इसमें ये कहेगा ये वाक्य केवल है अनुवादक वाक्य है ये प्रमाण नहीं है तो अनुवादक अनुवाद करता वस्तु स्थिति को आप चक्षु से देखे आगे कह दिए ये वाक्य प्रमाण नहीं होगा चक्षु से देखना एक वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ किंतु जो अस्थि घटे वाक्य प्रमाण होगा नहीं होगा वो कहते हैं प्रत्यक्ष देखा वो तो प्रमाण है अस्ति घट ये जो वाक्य तो प्रमाण क्यों नहीं है, नहीं है उसका मतलब पश्चिम घट कह देंगे हाँ ये प्रमाण है क्रियापर्वक है क्योंकि पश्चिम घटो में ही उसका ग्रहण हुआ था तो इसलिए जिससे शक्ति ग्रहण हुआ है वही पदार्थ को लाएगा अर्था तो अर्थात वही प्रमाण है अर्थात तो वो प्रमाण अर्थात तो प्रमा करवाएगा तो सिद्ध परक में उसको कभी प्रमा हुआ ही नहीं तो अभी ये भी प्रमाण नहीं कराएगा प्रमा ऐसे करते हैं ना जैसे किसी का परिचय देना हो कि ये स्वामी रविन्द्रदास जी है हम प्रमाले? हाँ वहां जब कहते हैं प्रभाकर मत में वहा अर्थात यहाँ क्या होगा ना कि जानी ही ऐसे वो कहेगा <laughs> अर्थात कुछ आप क्रियापद का अर्थ लाएंगे अर्थात क्रिया नहीं रहने से कुछ कुछ काम करने करेंगे वास्तविक यहाँ भी जानी ही हम कहते हैं ना शब्द तो नहीं कहते हैं किंतु हमारा अभिप्राय वही है कि जाने ही अयम रामानंद इस प्रकार कहते हैं तो वहाँ वो कहेगा अर्थ का अध्ययन वो का अध्ययन नहीं मानता है होगा तो, हो तो, तो ना, ना, कोई धातु जैसे अकर्मक धातु होगी तो उनमें फिर किसी में वो नहीं मानेगा अकर्मक धातु वो अकर्मक धातु अर्थात तो उसका क्रिया नहीं है किंतु अहम स्वय कहेगा तो ये प्रमाण है हाँ मैं अभी सोऊंगा कहेगा ये प्रमाण है क्योंकि उसमें क्रिया है और कर्म को सकर्म का दोनों हो सकता है अच्छा तो ये प्रभाकर जैसा कहता है इसमें वेदांति कहता है कि तृतीय पंक्ति में न तो प्रभाकराणाम है प्रभाकर जैसे कहते है कार्य पराणाम एव वही प्रमाण है ऐसे इनका नहीं है तत्र हेतु मूल में लोके वेदे च कार्यपराणाम सिद्धार्था प्रामाण्यम जैसे उदाहरण दिखाते हैं पुत्र स्ते जात तो चैत्र पुत्र जात इस प्रकार जाकर के कहता है तो वो जो कहता है यहाँ कोई कार्यपरक को शब्द नहीं है ये तो वस्तुस्थिति कहता है खाली तो प्रभाकर कहेगा ये वाक्य प्रमाण नहीं है अगर प्रमाण कहेंगे जो गया दूत जा करके विदेश में होने वाला चैत्र को जब कहता है पुत्रस्ते पुत्र तो ये क्या प्रमाण नहीं वो क्या चैत्र स्वीकार नहीं करेगा प्रभाकर कहेगा चैत्र पुत्रस्ते जात इति जानी ही वो कहेगा इस प्रकार कहेगा किंतु अन्य लोग कहते हैं कि कोई अध्यार करने का जरूरत नहीं जहाँ भी ज्ञान होता है पुत्र जात इत्यादि सुद्धार्थ अभी पदा सामर्थ्य अवधारणार्थ चित्सुकी में तो इसके ऊपर खूब विचार आए हैं वेगर तो सामर्थ्य अवधारण टीका में अन्य वेदांत वाक्या ब्रह्मणी प्राण्यम न स वेदांति कहते हैं तो बाकी प्रभाकर इत्यादि कहेंगे तो तो अस्तु मतलब इष्टापति तो कहेंगे ये तो वेदांत वाक्य स्तुतिपरक है मूल में अतएव अतएव अर्थात टीका में कहते हैं अतएव सिद्धार्थना वाक्या प्रामाण्यम लोके अतएव जैसे लोक में भी सिद्धार्थ वाक्य प्रमाण है इसी प्रकार वेद में भी होंगे मूल में अतएव वेदांत वाक्या ब्रह्मणि प्रामाण्यम वेदांत वाक्य ब्रह्म में प्रमाण है तो कहेंगे क्यों कहते हैं यथाच यथा विषय परिच्छेद वक्षते तो छमण का विचार होगा तो होने के बाद आगे विषय अभी आगम चल रहा है आगे अर्थापत्ति अनुपलब्धि आगे विषय अर्थात वेदांत का विषय वहां कहेंगे सिद्ध पदार्थ में भी वेदांत वाक्य प्रमाण है ठीक है में ननु वस्तु कार्यपराम एवं प्राम्यम वेदांता नाम अभी प्रतिपत्ति विधि परत्वेन प्रतिपत्ति उपासना ज्ञान ज्ञान अर्थात उपासना तो कार्य पराणाम प्रामाण्यम जैसे प्रभाकर कर कहता है वेदांत तो भी उपासना विधि परोहकर के प्रमाण हो जाएगा नहीं उपासना भी कार्य है तो तत्पर प्रमाण होंगे तस्मात किया सिद्धार्थ पदा न सामर्थ्य में अस्थियत है पदों का शक्ति सिद्ध पदार्थ में है ये क्यों क्लिष्ट कल्पना करते हैं तो वेदांत तो वाक्य जितना है ज्ञान ज्ञान का अर्थ तो उपासना करेंगे उपासना पर होने से कार्यपर्क हो जाएगा प्रमाण हो जाएंगे तो इस प्रकार आशंका करने से मूल्य में कहते हैं यथाच य तथा तो तो विषय परिच्छेदे बक्षते वेदांत तो ज्ञान कराएगा सिद्ध पदार्थ का भी टीका में सिद्धार्थे पदा सामर्थ्य अवधारणा सिद्ध अर्थ में पदों का सामर्थ्य अवधारणा निश्चय हुआ लोक में भी होता है यथा कार्य संस्पर्शम संस्पर्शन ब्रह्मणि वेदाता तथा कार्य संस्पर्श के बिना कार्य का अन्वय नहीं होकर के भी ब्रह्मणि वेदाता यथा तथा विषय परिच्छेदे वक्ष्य ऐसे हम कहेंगे आगे ठीक है में स्व अभिमत वेद प्राण्यम दर्शयितुम न्यायिक मीमांस कई और मते मत मते दर्श प्रमाण है सो मत में इसको दिखाने के लिए न्यायिक नयायिकीमांस का ये लोग भी सब को प्रमाण मानते हैं किंतु उनका कैसा प्रमाण पहले दिखा करके कहते हैं कि वेदांत तो जो वेद को प्रमाण मानते हैं उससे थोड़ा अलग है तो पहले उनका प्रमाण दिखाते है मूल में त वेदांग नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत प्राम न जायिका ये लोग कहते हैं वेद प्रमाण है क्यों नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा प्रणीत टीका में लोक वेदयोर मध्य जो तत्र पद दिया तत्र वेदा इसका अर्थ तो लोक वेदयोर मध्य आगे टीका में कर्त्री दोषाद कर्तृदोषाद प्रसक्तिम प्रसिम उक्त तो सर्वज्ञ वेद अगर किसी कर्ता के द्वारा कहा जाएगा तब तो अप्रमाण हो सकता है इसलिए कह दिया वेद नित्य सर्वज्ञ मूल में कहा नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत सर्वज्ञ होने से यह अभी कर्तोष उसमें नहीं रहेगा तो आगे कहते हैं टीका में सर्वज्ञ तो, तो मनुआदि नाम अस्थित तो फिर मनु प्रणीत जो होगा तो उसको भी आगे मानना पड़ेगा ये भी अर्थात तो वेद जैसा प्रमाण हो तो इसलिए कहा कि नित्य बोले में कहा वेद नित्य सर्वज्ञ मनु सर्वज्ञ है किन्तु नित्य नहीं है नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणी तत्व तो कहा प्रणितत्व तो अभिधान स्वमतात वैलक्षण्यम बोधितम नैकलो कहते हैं वेद ईश्वर के द्वारा प्रणीत है वेदातिका मत में प्रणीत नहीं है तो इसे अलग दिखाए सो मत वेद से उत्पत्ति मत वेदात मत में भी वेद का उत्पत्ति होती है किंतु किय आनुपूर्वी विजात आनुपूर्वीक प्रणीत इति अनाकार कल्पांतरीय आनुपूर्वी वरण काज कल्पांतर में जैसा था उससे विजातीय अनुपूर्वी उससे भिन्न अर्थात तो वर्ण आगे पीछे हो जाना इसी प्रकार की ईश्वर प्रणीत तो पूर्व पूर्वकल्प में जैसे अनुपूर्वी था इसी कल्प में भी ऐसे ही समान अनुपूर्वी रहेगा अगर प्रणीत तो होगा तब तक तो कहीं आगे पीछे होगा कहते ना रामायण का ना हम तो सत्य रामायण देखे मतलब ये इत युग देख लिया तो कहीं है, राम जी का घर थोड़ा बड़ा रहेगा कहीं छोटा रहेगा कहीं तो ऐसा होगा कहीं ऐसा होगा कल्प कल्प में थोड़ा भेद हो जाएगा जो अर्थात कृत्रिम होगा इसलिए कहते हैं ईश्वर प्रणी तो नहीं है प्रणीत तो अर्थात लिखना इस प्रकार की और नहीं है जैसे अनुपूर्वी ऐसे अनुपूर्वी समान रहेगा मूल में ये हो गया नया एक बातों का खंडन नया एक लोग जैसे कहते हैं कि प्रणीत तो वेदांत में से प्रणीत तो नहीं है किंतु नित्य सर्वज्ञ ईश्वर कहते हम मानते हैं उसके द्वारा है प्रणीत तो तो तो नहीं है प्रणीत तो होने से अनुकूल नहीं रहेगा जे, जे, तो वेदांत कहते हैं प्रणीत तो नहीं होने से अनुकूल समान प्रणीत होने से समान नहीं रहेगा ये इसमें क्या आगे कहेंगे वेदांत इसको प्रमाण करेगा प्रणीत होगा अर्थात जिसमें ये कर्तित्व बुद्धि अर्थात स्मरण करके लिखेगा जहां स्मरण करके लिखेगा वहां ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अनुपूर्वी रखेगा क्यों वो तो अब हमारे जैसा मान के सोच रहे हैं ना, तो, तो है। ये कहेंगे कि अगर कोई कर्ता हो गया तो कर्ता में दोष आना स्वाभाविक है आप दोष नहीं रहेगा ये नहीं कर पाएंगे हो सकता है कि नहीं रहेगा किन्तु आप अर्थात व्याप्ति दे करके नहीं कह पाएंगे जहां कोई कार्य होगा कार्य मात्र के सर्वथा निर्दोष होगा इसमें व्याप्ति नहीं मिलेगा वेदांत आगे कहेगा वेदान पूर्व पृष्ठ में वेदान नित्य न वेद नित्य है निरस्त समस्त पुंग दूषण तया पुरुष में दोष होता है वो समस्त निरस्त क्यों नित्य है होने से प्राम्यम मीमांस का ये वेद को नित्य कहते हैं वो ईश्वर प्रणीत कहें ये कहते हैं नित्य नित्य अर्थात तो इसका प्रणयन का कोई बात नहीं है अगर प्रणयन का आवश्यकता ही नहीं है प्रणयन करने वाले का आवश्यकता है इसलिए मीमांस ईश्वर तो का कोई आवश्यकता नहीं है नित्य है सृष्टि नहीं।, तो नहीं है वेद कौन आ, इसलिए कहते नित्य तो उनका कोई सृष्टि नहीं है तो इसलिए अर्थात वेद है सर्वता है ऐसे ही है न सृष्टि नहीं है न, नहीं ना उनका सृष्टि नहीं है प्रलय नहीं है सुदेव बस प्रभाव रोपण बस ऐसे चलता है इसको नहीं मानते है किसको लोग वेद को नित्य मानते ईश्वर को नहीं मानते ईश्वर नहीं है न्यायिक लोग ईश्वर ईश्वर ईश्वर को को को नित्य को बेद को नित्य मानते मानते मानते नहीं नहीं है ये हम इसलिए दोनों से अलग है निरस्त समस्त पूषण तय प्राम मीमांसा ठीक है हमें वेदान अनित्यत्व अभ्युपगमें वेद का वेद को अगर अनित्य मानेंगे तो पुंग प्रणीतत्व तो अवश्यम भाव मीमांस के लोग वेद को क्यों नित्य कहते हैं अगर वेद को अनित्य मानेंगे तो पुंग प्रणीतत्व तो अवश्यम भाव रहेगा जी। तो होने से तस् ईश्वरत्वी जो पुंग पुरुष जो प्रणयन करेगा वो चाहे मनु जैसा ईश्वर ईश्वर अर्थात सर्वज्ञ होने पर भी भक्त पक्षपात आदि संभव बात थोड़ा कुछ कर दे सकते हैं वो भक्त पक्षपात होने से बौद्ध प्रणीत आगमत दोष प्रसंगात, तो अर्थात पुरुष आ जाएगा कर्तव तो बुद्धि से करेगा तो उसमें दोष तो स्वाभाविक हो जाएगा भक्त पक्षपात हो जाएगा वैसे तो बोलते हैं ना कि वेद में हो गया कुछ हिंसा आदि डाल दिया गया ऐसे वो संख्य कहते हैं लोग नहीं माने संख्य लोग मीमांसा लोग कहते हैं तस्य नित्यत्व न निरस्त समस्त पुंग दूषण त्रामाण्य मीमांस का मत हो गया तो ये नित्य होने से इसमें कोई पुरुष उसका करता ही नहीं है इसलिए कोई दोष नहीं है ये हो गया मीमांसा नया न्यायिक दोनों का मत कह दिया अभी सो मत मूल में अस्मकम तू मते वेद नित्य उत्पत्ति मत्वात्थ नया अनुमान कह दिया वेदो न नित्य अन्य क्यों उत्पत्ति मत्वात्थ ये हो गया ठीक है वेदांत मत वेदांत वेद का उत्पत्ति होता है नया एक लोग भी उत्पत्ति मान वेदांत भी उत्पत्ति मान तो कहते हैं अभी तू शब्द उक्त पक्षियाम वैलक्षण्य द्योतनाथ अस्माक अर्थात न्याय और मीमांसा को दोनों से विलक्षण तत्व तत्व अर्थात वैलक्षण्यम वैलक्षण्यम क्या है अनित्य तो न्यायिक भी अनित्य तो कहते हैं तो किंतु वेद शब्द रूप है तो शब्द रूप होने से कोई भी शब्द अतिषण अवस्था है ये न्यायिकों का अनित्य अभी कहते हैं वेदांति अनित्य प्रलय काल पर्यंत अवस्थायित्व सती सृष्टि का आरंभ से आएगा सृष्टि का अंत तक रहेगा ये इनका अनित्य है और पूंग दोष विनिर्मुक्तत्व पूंग अगर वो उत्पत्ति होता है तो फिर पूंग दोष विनिर्मुक्त कैसे हो जाएगा न्यायिक लोग तो ऐ मीमांस लोग तो ये पूंग दोष को हटाने के लिए ही नित्य मान लिया आप उसको उत्पत्ति भी मानते हैं और कुंग दोष विनिर्मुक्त कहते हैं तत्व श्रुति सिद्धम कुर्मुक्तम ये श्रुति सिद्धम ते उत्पत्ति महत्व होने पर भी तत्व श्रुति सिद्धम श्रुति सिद्धम अर्थात तो उत्पत्ति महत्व श्रुति सिद्धम अतो न स्वरूप सिद्ध हेतु रीति हेतु हो गया था उत्पत्ति अगर ये उत्पत्ति महत्व उत्पत्ति महत्व में नहीं रहेगा तो स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा सिद्धांत तो कह रहा कि उत्पत्ति मत है वेद में है तो उत्पत्ति मत्व होने से ये पुंग दोष रहना चाहिए इसके लिए आगे विचार देते हैं मूल में उत्पत्ति महत्व निश्वसितमग्वेद इत्यादि सूते है वृदारण्य में अश महत्व महत्वभूत परमात्मा उसका निश्वसितम अर्थात प्रयत्न रहित प्रणी अर्थात प्रयत्न युक्त न्यायिक लोग प्रणीत कह देते हैं इसलिए मीमांस लोग कहते प्रणीत हुआ मतलब रहित होना ये व्यक्ति नहीं रहेगा ये लोग कहते हैं कि प्रणीत नहीं है निश्वास जैसा अर्थात अनायास अनायास होने से उसमें दोष नहीं होगा कोई सर्वज्ञ अनायास जो हो जाएगा तो उसे दोष नहीं रहेगा में रिचह सामानी तस्मात ये, ये रुद्री में है ना रिचह सामानी तस्मात तस्मात सा। इत्यादि नजीरे अजावय आदि पदार्थ तो नया लोग कहते हैं वेदो न नित्य इति वेद नित्य नहीं है ऐसा कहने से का अभिमत नया कभी क्षण अवस्थायित्व वेदान अनुमित अनुमितम इति अपेक्षा है तो अभी नया एक पूर्व पक्षी नहीं है मीमांसा को मान लीजिए मीमांसा वेदांति को कहता है आपने कह दिए कि वेदो न नित्य इस उक्ति से हैं पंचमे क्या नया एक लोग जैसे अभिमत मानते हैं त्री क्षण अवस्थायित्व क्षण रहेगा अपेक्षायाद कहता है कि यादृश मीमांस मीमांस अभिमता मीमांस लोग वेद को क्या कहते हैं नित्य जैसे वेदान तथा अस्मद अनुमतम हम उस प्रकार नित्य नहीं मानते हैं और तथा नयायिक अभिमत जैसे नयायिक लोग कहते हैं ये उत्पत्ति मत है और त्रिक्षण अवस्थायित्व तथा तथा तथा न्यायिक अभिमत तथा तोम, तथा अर्थात वेद का अनित्यत्व त्रिक्षण अवस्थायित्व वो भी तथा तथा अर्थात अनुमतम अब न्याय के जैसा त्रीक्षण अवस्थाई ये भी नहीं मानते हैं, मीमांस का जैसा नित्य नहीं मानते हैं, न्याय के जैसा त्रीक्षण अवस्थाई ये भी नहीं मानते है ना मूल में नापी वेदान त्रीक्षण अवस्थायित्व क्यों य एव वेदो देवदत्ते नधित स एव वेद मया अध इत्यादि प्रतिभिज्ञाए विरोधा अगर त्रीक्षण अवस्थायित्व होगा ये प्रतिभिज्ञा कैसा होगा तो इसलिए प्रत्यभिज्ञा प्रमाण मतलब प्रत्येभिज्ञा प्रमाण से ये हम कहते हैं कि वेद तीक्षण अवस्था नहीं है टीका में वर्ण समुदाय गर्भ से वेद से स्वरूपतः क्षणिक वर्ण द्वारा अपनी ती वर्ण का समुदाय है वेद ये वेद स्वरूप से क्षणिक नहीं हुआ वेदांति कह दिया जैसे न्यायिक लोग मानते है उसको अपाकरण करके वेद स्वरूप से तो क्षणिक नहीं है वर्ण तो क्षणिक है ग उच्चारण हुआ नया के लोग कहेंगे आकाश में उच्चारण आकाश में उत्पन्न हुआ फिर नाश हो जाएगा तो अगर वर्ण नाश हो जाएंगे क्षणिक हो जाएंगे वर्ण का समुदाय है वेद वो क्षणिक हो जाएगा पहले हुआ कि वेद स्वरूप से क्षणिक नहीं हुआ किंतु अभी वेद अवय क्षणिक होने से अवैव क्षणिक ये दोष देते हैं मूल में कहते हैं अतय गर्णा नाम अपनी न क्षणिकत्व क्यों स्वयं गकार प्रतिभिज्ञा विरोधात जो कल गकार उच्चारण किया था आज जब करता है कहते है वही गगन आज भी कहता है तो स्वयं गकार कहने से वर्ण भी क्षणिक नहीं, नहीं, यह, नहीं है वर्ण क्षणिक नहीं है तो वर्ण समुदाय वेद ये भी क्षणिक नहीं होगा टीका में यत प्रतिज्ञा विरोधात वेदा नाम अक्षणिकत्व प्रतिभिज्ञा विरोध होने से वेद स्वरूप से क्षणिक नहीं हुआ अक्षणिकत्व अतएव स्वयं का कारण येज होने से वर्णा नाम न क्षणिक का विरोध होने से क्षणिका नहीं स्वीकार किया जाता है जैसे वेद भी नहीं हो सैसे वर्ण भी क्षणिक नहीं होगा आज अंतर ओ शंकर शंकर ेदेहायूत्र